सक और वेदांती अब कह रहे हैं कि भाई देखो ये विशेषण भाव संबंध नाम का को कोई संबंध हो ही नहीं सकता जिससे आप अभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं उसे विचार कर रहे देखो इंद्रिय और अभाव यो संबंधो सबसे पहले बात इंद्रियों से सीधे तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इंद्रियों का जैसे सीधे घट के साथ संबंध हो सकता है भावों के साथ वैसे इंद्रिय किसी अभाव के साथ हो नहीं सकता है। इनके बता चुका आगे भी अवय का अवयवी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, इंद्रियों के का अवयों के साथ इंद्रियों का घटवी अवयवी के साथ फिर इस अवयवी का उस अवय के साथ फिर इस अवयवी का उस अवय के साथ चार अभाव अवय कैसे संबंध होगा इसीलिए इंद्रिय का अभाव से सीधे संबंधों के प्रत्यक्ष हो नहीं सकता इंद्रिय अभाव संबंधो क्यों आप संबंध कारण क्या बनती है तो संयोग है तो संवाय घटपट में क्या है संयोग है शब्दी में समवाय है ये दोनों ही नहीं है इंद्रिय और अभाव के बीच में संयुग समी संबंध हो नो होता और इन दोनों के बीच में इंद्रिय अभाव के बीच में ना संयोग्बंध हो, हो सकता है ना समय संबंध हो सकता है।, तो है नहीं इसीलिए उसका इंद्र से संबंध नहीं हो सकता और समवाय की बात वो तो अयुत सिद्धों का बीच में और अयुत सिद्ध भी आपने पांच गिना दिया है उन पांचों में कहीं अभाव नाम का चीज है ही नहीं है ना अवय अभी द्रव्य गुण क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति और विशेष अपने द्रव्यो के साथ नीति द्रव्यों के साथ ये पांच आपने बनाया इन पांचों में कहीं अभाव नहीं है अतः अभाव संबंध कैसे होगा बिक्रे अयुद्ध सिद्ध बात कभी न समवायपी अयुद्ध सिद्ध न होने के नाते समवाय संबंध भी आप नहीं बोल सकते हो इसलिए आपने कल्पना किया विशेष विशेष भाव का संबंध भी नहीं हो सकता है। कि संबंध हमेशा दो में रहता है दो के दो संबंध के तो में रह है संबंध है और क्या होता है संयोग इधर भी है इधर भी है दोनों में आश्रित है समवाद भी दोनों में आश्रित रहता है लेकिन विशेषण जो चीज है वो केवल विशेषण दोनों में नहीं रहेगा आपके विशेषण विशेष भाव नाम का एक संबंध नहीं माना जा सकता क्यों वह संबंध एक निष्ठ ही है नहीं है और संबंध हमेशा होता है विशेषण भाव नाम का चीज के विशेषण में रहेगा विशेष भाव नाम का चीज के विशेष में रहेगा अगर दोनों में रहने एक ऐसा कोई संबंध नहीं दिख रही है इत्यादि देखिए विशेषण विशेष संबंध एवं न संभवती संबंध नहीं हो सकता संबंध किसको कहते बताइए पहले संबंध किसे कहते संबंध वो चीज है जो संबंधियों से भिन्न हो संबंधियों से भिन्न हो और दोनों संबंधियों में आश्रित हो भिन्नो उभय आश्रित एकत्र तो और एकत्र तो होनी चाहिए ये तीनों बात जो संबंध का सामान्य लक्षण है वो विशेषण विशेष संबंध में अभाव ना होने से वह संबंध नहीं हो सकता तीन चीज क्या है एक तो संबंधियों से भिन्न होना चाहिए जैसे घट पट का संयोग हो रखा है तो वह संयोग क्या है घट और पट दोनों से भिन्न गुण है भिन्न है ना दूसरी बात दोनों में आ आश्रित दोनों में आ आश्रित और तीसरा वो एक है अनेक नहीं संयोग दोनों के बीच में रह रहा है वो एक है. इसे अगर द्रव्य और गुण है इन दोनों में आश्रित सम्वा दोनों से भिन्न है दोनों से भिन्न और दोनों में आश्रित है और एक है या संयोग जो भी संबंध माना जा रहा है उनमें ये लक्षण आ रहे हैं भिन्नत्व उभर ये चीज आपका तो विशेष विशेष भाव में नहीं है संबंध ही संबंधित स्वयं ही संबंध ही संबंधित उभय संबंध आश्रत उभय संबंध आश्रित होता है एक और एक होता है यथा जैसे भेरिदंड संयोग भेरी और दंड दोनों में संयोग है? सही दंड का गुण विशेष नव भेरी रूप है नौ दंड रूप है दोनों गुण है संयोग नाम का चीज दूसरी बात भिन्न तद उभय आशक्त तो भेरी और दंड दोनों में आश्रित भी है संयोग तभी तो संयोग आएंगे दोनों में आशक्त तो संयुक्त कहा हुआ एक चीज से समझ रहे थोड़ी हुआ तो फिर अंतर को हो गया उभय संयोग तो नहीं बना तो होता ही नहीं होता ही दो का बीच में हमेशा इसीलिए जो है वो उभय आश्रित भी है और एक है वो इन नीशेष भाव जो संबंध है वो ऐसी नहीं है क्यों भाई देखो तो ही जैसे दंड और पुरुष है दंडी बोलते हो ना दंडी महात्मा है दंड लेके घूम रहा है बूढ़ा है दंड लेके चलने वाला दंडी है वो दंडी में क्या हो रहा है दंड विशेषण है और पुरुष विशेष्य है यह जो विशेषण विशेष्य नाम का जो चीज क्या दोनों में रहता है दोनों में ही रहता है दो विशेषण रहेगा केवल विशेषण विशेष्य में नहीं रहेगा और विशेष्य कहां रहेगा केवल विशेष वस्तु में विशेषण में नहीं रहेगा वही समझा रहा है दंड से विशेषणत्व अर्थात तथा ही दंड पुरुष भाव नाभ्यम भी जेते उन दोनों से भिन्न ही नहीं हुआ अत्या संबंध का लक्षण क्या है भिन्नत्व तो वही नहीं रहा क्यों भिन्न नहीं है कि नहीं दंड से विशेषणत्व कि दंड में जो विशेषण तो है वो दंड से भिन्न वस्तु नहीं आपके मत में और दूसरी बात ना भी पुरुष से विशेषत्व अर्थांतरम पुरुष में जो विशेषत्व तो है वो पुरुष से भिन्न नहीं है अभी तुम स्वरूपों है क्या वो वो दंड और पुरुष अपना स्वरूप दंड का स्वरूप पुरुषापेक्ष विशेषणता है mm -hmm. और दंडापेक्ष पुरुष में विशेषता पुरुष का स्वरूप है अभाव से विशेषणत्षत् इसी प्रकार से अभाव के अंदर भी समस्या आ रही है भूतड़े घटा भाव बोलोगे तो क्या होगा घटाभाव में विशेषता आ रही है और घटाभाव भूतल कहो तो? गो घटा भाव में विशेषणता आ रही है अभाव में भी यही समस्या होगा वो विशेषत्व और विशेषत्व क्या होगा उसका स्वरूप यही होगा उससे भिन्न होगा नहीं नच एक पदार्थ्य यानी अभाव में कोई चीज रहता है क्या जैसे द्रव्य और गुण है संयोग अपना संयोग संयोगयोग नाम का चीज समय समझ से गुण में भी रहेगा समय समझे द्रव्य में भी रहेगा ऐसा ही अभाव में कोई द्रव्य रह सकता है कुछ नहीं रहता गुण रह सकता है क्या नहीं रहता कौन से संबंध रहेगा कि जो भी संबंध है उसे द्रव गुणाध्यात्मक ही होते हैं तो यह से कोई भी चीज अभाव में रही नहीं सकता उसमें रह नहीं सकता संबंध कैसे बनेगा नभावे कसि पदार्थ से द्रव्य न संभव तस्मात अभाव से स्वपरक्त बुद्धिचर तत्व स्वरूपम तदे विशेषण इसलिए अभाव में जो विशेषणत्व जो कहा जाता है क्या है अभाव में विशेषण में आपने घटा भावतल कहा और इसलिए घटा क्या कहा विशेषण कहा इसे विशेषणत्व क्या चाहिए कैसे उसको विशेषण आप कह रहे हो जब इंद्रिय से संबद्ध है नहीं विशेषण कैसे हो गया वो आपको मानना पड़ेगा आपकी बुद्धि ने किस चीज को पकड़ा है किसको पकड़ा है बुद्धि ने को को को नहीं सकता हो इंद्रिय के द्वारा बुद्धि बुद्धि ने वो गई उसमें आप कल्पना कर रहे हैं विशेषण रूप देना स्व उपरक्त बुद्धिजनक स्वप्रक्त बुद्धिजनक होता है जो स्वर्भेद स्वरूपम तदे विशेषण उसको नाम विशेषण कहना पड़ेगा उसका नाम क्या है विशेषणत्व है कैसे बन रहा है क्योंकि द्रव्यदि पदार्थों में उसका अंतर्भाव तो है नहीं सबसे बोला अभाव को किसी में अंतर्भाव नहीं कर सकते और द्रव्यदि कोई भी अभाव में नहीं रहते हैं ऐसे दोनों का समझ कभी हो ही नहीं सकता भाव और अभाव का भाव और अभाव का पर सर कोई समझ नहीं हो सकता असल में क्या है समय कहा मानते हो अवयों में अवयवी रहती है नहीं? द्रव्य में गुण रहता है क्रियावान में क्रिया रहती है नहीं? द्रव्य में जाति रहती है और नित्य द्रव्यो में विशेष रहता है इसे दोनों के बीच में समय माना गया रहना पड़ेगा ना यदि अभाव में इसी प्रकार से द्रव्यारी कोई भी चीज हुआ करता तो उनके बीच में कोई भी लेती अभाव में कोई नहीं रह सकता ठीक है अच्छा इनमें किसी में अभाव रहता है क्या किसी द्रव्यदि में अभाव रहेगा नहीं रह सकता किस समझ से पूछेंगे अभाव किस समय से रहेगा अभाव कोई भाव पदार्थ नहीं कि रह सके सबसे पहली बात तो है अभाव कोई भाव पदार्थ साव पदार्थ के जो रह सके कहीं यह गुण होता क्रियारूप होता कुछ होता इन अभाव द्रवेदिक किसी में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता है इसलिए अभाव में कोई चीज नहीं रहता और अभाव किसी में नहीं रह सकता फिर उसका प्रतिष्ठित करेगा अभी उसके विशेषण कल्पना को करनी पड़ती है आपने बुद्धि से स्व रक्त बुद्धिजनकत्वम यद स्वरूपम तदेव विशेषणत्व विशेषणत्व क्या है वह रहा है स्वप्रक्त बुद्धि जनकत्व जो अभाव का स्वरूप है अभाव का शब्द क्या है स्व मैने स्वस्व से क्या लेना घटाभाव घटाभाव से उपरुक्त बुद्धि बुद्धि मैने ज्ञान उस ज्ञान का जनकत्व उस ज्ञान का जनकत्व घटाभाव से युक्त एक ज्ञान आपके अंदर पैदा हो रहा है उस ज्ञान की जनकत्व का नाम ही घटाभाव में विशेषण है ये समझ लो माने बौद्धिक विशेषणता आपने मान लिया घटाभाव तब भूतल रूपी विशेष में उस बुद्धि से परिकल्पित घटा बनाव रूप विशेषण को आप स्वीकार करके ज्ञान बना ले रहे हो गटा भूतल अतः घटाभावत भूतल कोई प्रत्यक्ष है नहीं काल्पनिक ज्ञान वेदांति और विमान से बोल रहा अभी पूर्व चल रहा है नहीं आए जवाब देगा बाद में अपने हिसाब से वो सिद्ध करेगा ना विशेषण संबंध को इसे इसको पूर्वक जितने अच्छे समझोगे तो सिद्धांत आसान समझ में आ जाएगी तो मैंने विशिष्ट जो बुद्धि ज्ञान या प्रतीगण नहीं बुद्धि नहीं लेना यहाँ बुद्धि का अर्थ न्याय पड़ेगा ज्ञान विशिष्ट जो ज्ञान है उस ज्ञान का फायदा करने वाला है उस ज्ञान को उत्पन्न किया है किसने उसी नहीं, घटाभाव ने घटाभाव निमित्त ज्ञान हुआ उस ज्ञान का जनकत्व घटाभाव क्या हुआ? कारण बन रहा है उस घटाभाव जो ज्ञान का जनक है उस जनकत्व जनक तो है ही है सात रूपण जनक हुआ वो विशेषण रूपण जनक हुआ अथवा कहीं विशेष रूपण जनक होगा भूतल घटाभाव में विशेष रूपण जनक होगा मान यादव जनकत्व मानोगे वही चीज विशेषणता है उसी है। अलग कोई विशेषण का विशेषण चीज नहीं है वास्तव में में है स्वरूप से अलग कोई विशेषण विशेषणाम का कोई वस्तुअत नहीं है अच्छा तो विशेषण कि समाज में क्या कर रहे हो आप वहां देख लो वो दोनों मिलकर एक नहीं है इसलिए आपने समास किया इति, विशेषण विशेष इति, विशेषण विशेष भाव आपने इतरे त्रोक ध्वंध किया इतरे तरह का ध्वध कहाँ होता है एक में होता है क्या दो तीन चार पांच चाहिए ध्वन समास के लिए दो कम से कम दो चाहिए दो से कम में समास हो ही नहीं सकता कोई भी समास नहीं होगा और ध्वन तो वो है जिसको वही पदार्थ प्रधान है अन्य दो होने पर हो जाता है, या तो रहेगा, या तो रहे तो व तो आपने यहाँ समाज किया हुआ है नहीं एक लोग से बोल रहे हो वे द्ति तुमने तो यहाँ समाज करके बोल रहे हो विशेषण विशेष विशेषण विशेष भाव विशेषण भाव ये आप बोल रहे हैं स्पष्ट है विशेषण विशेष नाम का चीज में एकत्व भी नहीं है भिन्नत्व तो नहीं रहा भी नहीं और एकत्व भी नहीं रहा अत्य संबंध ही नहीं है वो यह संबंध में तीन चाहिए कोई भी संबंध होता है इसमें तीन लक्षण हैं तीन विशेषण है समझो लक्षण एक है भिन्नव्य सती वित्य सती तो अभी था मूल में नहीं का लक्षण है ना भिन्न उभय संबंधी एकत्व ये एक तो भिन्न नहीं है वो संबंधियों से संबंधी संबंधी का स्वरूप ही है विशेषण नंबर विशेष विशेष दो विशेष लक्षण भी ऐसे कर दिया स्व जनगत रूपा विशेषणत्व और विशेषत्व ही है उससे उस द्व्यात भी हो नहीं सकता इनके अभाव में कोई चीज नहीं रहता या अभाव किसी में नहीं रहता अब का संबंधी नहीं संबंधी संबंधी होनी चाहिए ये संबंधी नहीं रह गई कोई किसी में रह ही नहीं रहा संबंधी कहां नहीं रहा बिन बिन ने, बनाया हुआ है अतः संबंध का लक्षण कुछ भी नहीं घटा अतव संबंध ही नहीं है सिद्ध हो गया वेदांति परिवार रख दिया कभी इसी प्रकार सफल की एवमेव एव व्यापी व्यापक कार्य कारण ये लोग बोलते हैं भाव संबंध है यहां। व्यापी व्यापक भाव संबंध है ये सब बकवास है ये सब कोई संबंध हो ही नहीं सकते ये सब तत्व तो दोस्तों स्वरूप मात्र कल्पित स्वरूप परमानेंट में ही है परमानेंट है धूम में व्यापक तो विश्लेषण कहां से घुसेगा फिर बाद में कहीं तो विशेषण बन जाएगा वो कहीं विशेषण बन सकता है कहीं कुछ भी बन सकता है बाकी प्रवक्त बने इसीलिए ये सब चीजें आप ये काल्पनिक स्वरूप विशेष मात्र होते हैं तत्काल आप जो ज्ञान के अंदर कैसे अधिक रहा है उसके अंदर आप मान लेते हो कहीं व्यापक भाव कहीं भाव कार भाव कहीं विशेषण ये जितने भी मानते हो ये सब आपके मानसिक वास्तव में नहीं है स्वप्रतिबद्ध बुद्धिजनक स्वरूपम एवं व्यापक जैसे घटा रहे आदि व्यापकत्व क्या है अग्नि में आप व्यापकत्व मानते हो पर तो मान दो मात्र ना क्या है व्यापक है धूम क्या है व्याप्य है तो ये व्यापति व्यापक क्या चीज है वही समझा व्यापक क्या चीज है कहते अग्नि में आप जो मान रहे स्वप्रतिबद्ध बुद्धिजनक स्व हो गया अग्नि उससे संबद्ध होकर के एक ज्ञान पैदा आपके अंदर हो रहा है क्या-क्या ज्ञान पैदा हो रहा है यत्र यित्र ये प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध मने नियत संबंध प्रतिबद्धम बद्धम प्रतिधि प्रतिबद्धम मने नियत संबद्ध अग्नि नियत संबद्ध है किसके साथ धूम के साथ ऐसा जो ज्ञान है आपके अंदर क्या ज्ञान है वो यत्र यित्री एदार का जनक इधर ज्ञान का जनकत्व द्वारा जनक में और उसमें भी अग्नि में जो स्वप्रतिबद्ध ज्ञान जनकत्व किस तरह के है वो व्यापकत्व व्यापक है और धूम में जो स्वान जनकत्व है वो व्याप्य रूपा है स्वप्रतिबद्ध बुद्धिजनकत्व ही त्यापक और व्यापक क्या है कारणत्व तो ले रूसे पहले कारणत्म अपनी कार्यानुकृत अनुभव स्वरूप में वही तंत्रादी नाम कार्य अनुरूप जो कार्य के अनुरूप जो अन व्यतिरिका पिंड रही है तो घट नहीं है ऐसा जो अनवे व्यति देखा उस अनव्यतिरिक स्वरूप जो आपकी बुद्धि में बैठी हुई है मृत्यु का और घट का बीच में उसमें एक में क्या है कारणित्व बुद्धि हो रही है दूसरे में कारित्व बुद्धि हो रही है इसलिए पिंड में या कपाल में जो एतर ज्ञान का कार्यकारण भाव रूपी ज्ञान के कारण ही वो स्वरूप आप देख रहे हो उस स्वरूप का नाम कारणत्व और घट में एतर भाव एतर्स कार्यकार जनगत्यना जो स्वरूप आप अनुभव कर रहे हो उस स्वरूप का नाम कार्यत्व है इतने कला और कुछ नहीं है वहां अत तो वस्तुओं में उस ज्ञान सातिक स्वरूप यानी कि हमेशा अग्नि थोड़ी व्यापक रहेगा कई अग्नि व्यापी भी हो जाता है या नहीं अग्नि को पक्ष कोठी में रख दे वन ही अनुष्ठा वक्ष हो गया व्याप्ति व्यापक है वहां पर अग्नि इसलिए आगे ज्ञान है। में वो जो अग्नि धूम वगैरह किस रूप से आप ग्रहण कर रहे हो उस स्वरूप को लेकर के उस नाम रखा जाएगा इस समय क्या अग्नि में क्या हो रहा इस व्यापक ज्ञान में अग्नि को व्यापक रूप में ग्रहण किया धूम को व्यापक ग्रहण कर दिया और वन्य अनुष्ठ धूमात्म क्या हो जाएगा पक्ष में तो ग्रहण करवा क्या हो गया पक्ष किया तो इस में न हेतु बदल नहीं सकते आप इस वस्तु वस्तुत्व रहेगा आप जैसे भी ज्ञान में बोल लो उल्टा पलटा करके तो अग्नि स्वभाव क्या है, वो नहीं भी त्याग नहीं होता। आपके है ना ज्ञान आपने किसने कारण कर दिया कभी कभी कार्यत्व आरोप कर रहे हो कहीं पक्षत तो बोल रहे हो कहीं साध्यत तो बोल रहे हो कहीं व्यापित्व तो बोल रहे हो कहीं कुछ बोल रहे हो यह सब आपके अपनी बुद्धि परिकल्पित पर ज्ञानाधीन स्वरूप है ये आरोपित स्वरूप नियत नहीं होते क्या है स्वा से ही मन के द्वारा नियत जो, ज्ञान। ज्ञान जो जनक स्वीकार की हो वही वहां विशेषता होता है कुछ -कुछ ना इसलिए ये जो चीज है विशेषण विशेष व्यापक द्वारा आपकी बुद्धि परिकल्पित या बुद्धि से अनु गृहित जो ज्ञान का विषय में आदृश विषेता ग्रहण कर रहे हो उस स्वरूप को लेकर के संज्ञा बदलती जाती है व्यापक भावान अतएव वन्य धूम में हो चाहे तंत्र और पट में हो वन्य धूम में व्यापक भाव तंत्र पट में कार्यकार विशेषण विशेष भाव जितने भी ऐसा बात मान रहे हो इनका अपना कोई नियत स्वरूप है नहीं वो तो किसी के भी नियत स्वरूप न नत, तो ये एवं तंत्री नाम न तो अर्थांतरम अभाव्या व्यापक कारणत्व इसलिए वह कोई ये कोई अर्थांतर में अर्थांतर एक अलग वस्तु है नहीं इसीलिए अभाव्यापी व्यापक कारणत्व कहीं कहीं पर अभाव को भी कारण मान लिए हैं अभाव को भी व्यापक मान लिए हैं यानी इसलिए इनमें भी सारी चीजें आ जाती है इसलिए अभाव में न विशेषणता है वास्तव में न व्यापकता है न कारणता है कुछ भी नहीं वो तो फिर आपने केवल कल्पना करके ज्ञान के आधार पर याद क्योंकि इनके यहां क्या है पदचन्य प्रतिषय पदार्थ प्रॉब्लम इनके यहां क्या है इनकी पदार्थ का लक्षण ही ऐसा है आपकी कोई भी पद सुन करके जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का जो विषय है उसके यहाँ हमेशा आपके क्या इसलिए ज्ञान आधी नहीं आता ज्ञान में जैसी प्रती थी वैसे आपको मानना है वस्तु तो कैसा उसे कोई लेन देन नहीं है आपको ये बड़े विचित्र नहीं है एक लोग है। हैं है का कहना है हमें वस्तु से क्या लेन देन है हमें जैसे देकर रहा वस्तु के अनुसार हम उसको ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे लिए वैसा ही है माना जाएगा बाद व्यवहार में तो ठीक है ऐसा है व्यवहार में तो ऐसे होता है आप जिसको जैसा ग्रहण कर रहे हैं वैसा है आप पहले आदमी हम बार बार विश्वास देते पहले आदमी क्या शादी करता है बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा चंद्रमुखी है हंसमुखी है सूरज सूरजमुखी होती है ताम्रमुखी हो जाती है फिर चुटेल बन जाती है। फिर डाइवर्स हो जाता है और ये की तो है वो अरे वही औरत है वही लड़की है वो और पर थोड़ी दूसरी वही तो है और दो चार साल में कहा पहुंच गया मामला बिगड़ गया आप भी ज्ञान आपने जैसे ज्ञान पकड़ा पहले आपने जो चंद्रमुखी समझा तो चंद्रमुखी थी और ताम्रमु समझे ताम्रुखी हो रही है व्यवहार में तो बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे नहीं आए कहते और अंग्रेजी मानते पीपल सी ऑड जवान सी मनुष्य वही देखता है दुनिया में जो देखना चाहता है क्या है उसे कोई मतलब नहीं हम क्या देखना चाहते वो हम देखेंगे अपने मतलब से देखेंगे अपने वासनाओं के अनुरूप देखेंगे अपने संस्कार के अनुरूप देखेंगे हमें क्या मन क्या है वास्तव में क्या है किसी मालूम ही नहीं होता इसलिए ये कहना है कि वस्तु का असलियत कोई जान ही नहीं पाता है विज्ञानी लोग भी क्यों फेल हो रहे हैं कि हर आप संस्कार अपने वासना जो उसको पढ़ाई लिखा जैसे उसके आदरण उसको रिसर्च करके करता है उसके दिमाग में वासना काम करते हैं ना इसे उस वासना पकड़ लिया उसी चीज को उसी चीज को दूसरे विज्ञान दूसरे से पकड़ लिया इसका उसने काटा उसका इसने काट दिया और दोनों सिद्धांत खत्म यही हो रहा विज्ञान रोज नई नई सिद्धांत आते जाते हैं और लौट रहे वहीं पे कलम लेकर पढ़ रहे थे लिया है का पानी और नमक के अभाव सारे लोग होते हैं इतने रोग होते हैं शरीर में उसे सिद्ध कर दिया पानी और नमक क्या भाव और तय कर दो कम से कम में इतना पानी पीना ही पड़ेगा इतना नमक खाना ही पड़ेगा मैंने तो, तो आयुर्वेद शास्त्र पहले ही लिखा था इसने क्या नहीं आया पता है? बताया घूम फिर के घूल लिखे पट्टे से वही पहुंच रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं। जो ऋषियों ने बोल रखा बहुत पहले जाएंगे ये इसीलिए अंत में विज्ञान के समन प्रकृति में ही होंगे जिसको ऋषियों ने अध्ययन करके जैसे बताया है वही सही है कि उन्होंने अपने वासना के अधीन नहीं देखा इन चीजों को इंद्रियों का इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने बल्कि इंद्रियों को निग्रह करके जाना उस चीज को वह वासना काम नहीं कर रही एक ईश्वरी शक्ति काम कर रही उसको ज्ञान दे रही है उस ज्ञान को उन्होंने प्रकट किया जिस विषय में जिस तरह से वो कथन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और रहे गलती नहीं होती हम लोग क्या करते हैं कर उनका ठीक है सब देखते दृष्टान देते जैसे एक चौराण में एक्सीडेंट हो गया हम लोग को दिखाया था मैनेजमेंट इस टाइम में हम तो जो पचहत्तर छह जब पढ़े थे तब देख देते मैनेजमेंट सीपीएम नहीं दिखाते चित्र में वीडियो दिखाएंगे पहले पहले तुम्हारा हो तो वो चक्र चलता था, वो देखते थे प्रोजेक्टर।, प्रोजेक्टर से आजकल तो मॉडर्न सिस्टम आ गए बहुत सारे उस जमाने में यही होती, होते डिब्बा होता था उसका लाइट चलती थी उसका तो फ्रेम चलता था प्रोजेक्टर से दिखाते थे पर देखते तो दिखाते थे फिर बोलते क्या समझे तो बोलो क्या समझो तुम लिखो अपना उ हार आ गए लिखेगा चीज वही है एक ही घटना सबको दिखाया गया है? और जितने विचार थी उतनी बुद्धि मुंडे मुंडे मुद्दी और अलग अलग व्याख्या करे उस घटना को एक ही घटना दिखाया जा रहा है। दिखा देगा डॉक्टर है वो देखता है एक्सीडेंट में किसको कितना चोट लग गया किस मरीज को हम इलाज करें मरने वाले को क्यों को इलाज करें जो है जिंदा रहेगा उसको इलाज करें वो ही देख रहा है और एक इंजिन मोटोबाइल मैकेनिक है वो देखता है किस गाड़ी कितना को कितना खराब हो रखा है भाई इसका रिपेरी में लूँगा तो ज्यादा कमा सकता हूँ वो जब वो देखता है पुलिस जो कड़ा है वो देखता है कौन राइट साइड कौन रॉन्ग साइड आया तो रॉन्ग साइड से कान पकड़ूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा राइट साइड तो टाव में बोलेगा ना वो खाए को देगा तो पुलिस अपने हिसाब से देखेगा वकील देखेगा भाई कि इसको पकड़ने से ज्यादा कमाई भी होगी और केस जीत भी लूँगी वह हर आदमी अपने अपने वासना से देख रही नहीं कौन देख रहे हैं और क्या हो, है? हो रहा है कोई बच्चा रो रहा है कोई हो रहा है क्यों देख रहा है कोई बुढ़िया है वो इधर देखो माँ तो मर गई वो बच्ची भी इधर रो रही है उसको तो बात कोई मतलब नहीं कौन साइड कौन राइट साइड क्या मतलब है कैसी गाड़ी कौन छोट कितना लगा है क्या मतलब है एक माँ का औरत है तो माँ की एक दिल होता है उस बच्ची को देख के दुखी होती कोई नौजवान है पहले जो घायल उठा लो जाओ फटाफट फिर मरे को छोड़ो घायल के ले घोटा अस्पताल बोलता है उसको बोल तो कुछ नहीं दिख रही है वो तो अस्पताल ले जाने की बात करता है पर इस तरह से आप एक ही घटना में देखिए अनेकों आदमी है और अनेक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो कि वास्तविक घटना क्या है वहां घटना उसका वास्तविक वर्णन कोई नहीं कर सकता घटना घटना है इतना ही बोल सकते हैं ऐसी वैसी बोलोगे अपनी भाषा घुस जाएगा वहां तुम अपने दृष्टि से देख रहे हो दूसरा उसको काटगा नहीं ऐसा नहीं ये वैसा है बोलेगा क्या करोगे hmm. तो इसीलिए ये जो संसार ऐसा है हम hmm. जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं जिस वासनाओं से देख रहे हैं यह आदश क्या हो रहा है उसके अनुसार विषयों को ग्रहण करते हैं संकुल फिट बोलते हैं और वेदांति उसी नए के पॉइंट को पकड़ के बोल रहे हैं इसीलिए कहते हैं तुम जो बोल रहे हो वो वास्तविक पदार्थ नहीं है इधर विशेषण भाष्य बना का को कोई संबंध वास्तव में है नहीं उनकी बातों से उनको चक्र फा दिया नहीं आए जानती इसे कहता है कारण इत्यादि अभाव में अभाव से व्यापक का कारण तो अच्छा नहीं अभाव है सामान्य संभव और अभाव में जाति आदि तो हो नहीं सकता अभाव में कोई अभाव तो जाति होगा ही नहीं अनेक अभाव होगा हाँ है ना इस परल न घटा भाव पटाभाव मटा भाव भाव गिनते है, है जाओगे अनेकों चीजों का भाविया मिल जाएगी यह पट दिख रहे मेरे को ना इस पट के अलावा सारी चीजों का भावियाँ देख सकते जितने पदार्थ ऐसे तो बताओ कि तुम्हारी कल्पना होगी नहीं यहां पर सारे ही हाँ क्या कि सब यहां रह गए कहना है तदेव हम विशेषण विशेष भावों नाव स्वरूप इसे विशेषण विशेष ना भाव नाम विशे का जो चीज है वो जो विशेषण विशेष वस्तु है उनके स्वरूप से भिन्न है नहीं उभ आश्रित दोनों में आश्रित भी नहीं विशेषणे विशेषण भाव मात्र सत्ता और विशेष भाव से अभावार्थ विशेषण में क्या है विशेष भाव मात्र रहेगा विशेष भाव नहीं रहेगा विशेष विशेष भाव मात्र सद्भाव विशेष विशे विशे भाव से विशेष में विशेष भाव मात्र रहता है विशेषण भाव नहीं रहता है इसे दोनों में कहा रह गया विनिष्ठ होना चाहिए ना वो नहीं को तीसरा अंश का इसलिए ये दोनों मिलकर के एक संबंध भी नहीं कहे जा सकते नाप्य को विशेषण विशेष्वात परम श्रेमाणु भाव शब्द यहां पर इसीलिए वह प्रत्येकम अभि संबद इसे वस्तु स्वयं दो है विशेषण भाव और विशेष भाव से दो अलग अलग चीजें हैं वो एक नहीं है यहाँ तो विशेषण भाव विशेष भावी उपन्न दोस्त संबंधा ये दो है ये और संबंध जा एक होता है दो होता ही नहीं तो विशेषण ना संबंधा इसलिए विशेषण विशेष भाव तो कोई संबंध ही नहीं है एवं व्याप व्यापक भावादयोपि इसी प्रकार से व्याप व्यापक भाव कार्य का भाव भी कोई संबंध करके नहीं माना जा सकता संबंध शब्द तो, फिर लोग लो कर, कर, कर, तो कर, लो कर रहे हैं वो भय निरूपणी तो साधार में न उपचार तो दोनों से निरूपित होकर ग्रहण हो रहा है दो तर तर तर तो एक दूसरे से निरूपित दोनों से निपित होकर के हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं इसलिए लोगों ने एक औपचारिक प्रयोग कर दिया संबंधित करके संबंध शब्द प्रयोगस्तु तो उभय निरूपणीयत्व तो साधर्मेण उभय निरूपणी तो साधर्म को लेकर के औपचारिक प्रयोग हुआ तथा चाव से इंद्रिय न संभवती ऐसे अत्यंत असंबद्ध वस्तु जो अभाव है उसको इंद्रिय के अंदर प्रत्यक्ष जो कथन किया नहीं आयोक वैशिक्षिका दिया उन्हें कि बिल्कुल गलत है इस तरह से मौमीमांस और वेदांती ने कह दिया उस पर कहते सत्यम से सिद्धांत जवाब देगा